सूत्र में भी आचार्य आनंद प्रकाश ने नित्य शुद्ध मुक्त प्रभाव से वो आत्मा के लिए यही अर्थ किया है, जो से से रहता है। तो वहां पर हमेशा नित्य रूप से इच्छा है उसका त्रिगुनातीत है भले ही त्रिगुणातीत है अब त्रिगुनातीत का मतलब इतना ही तो लेंगे की सत्वर स्तम उसमें घुलते मिलते नहीं है ठीक है ना आत्मा में सत्वर स्तम आके घुल मिल नहीं ही जाते है इतना है ना जी। लेकिन क्या त्रिगुणों का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता? रहा है, है। त्रिगुणों का प्रभाव शरीर पे आत्म, मन पे पड़ता है उसका प्रभाव आत्मा पे आता है ना ये जो सारा प्रीति अप्रीति विषाद आदि है ये प्रीति किसमें उत्पन्न होती है आत्मा नहीं तो होती है अप्रीति किसमें होती है आत्मा में सत्वरस्तम का प्रभाव आ रहा है नहीं बद्वावस्था में गीता के भी श्लोक हैं, और भी हैं, मनुस्मृति के हैं मैची ने भी लिखा है सत्याग्र प्रकाश में कि ऐसा ऐसा हो तो समझे कि मेरे में सत्व गुण उभर रहा है बढ़ रहा है तो सत्वगुण का प्रभाव हमारे पे होता है ना तो अगर त्रिगुणातीत का अर्थ हम यू करें कि भाई वो कुछ भी नहीं उसको प्रभाव होता है अच्छी है तो ऐसा तो नहीं है इसका प्रभाव हमारे पे आता है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 इसको तो कैसे निषेध कर सकते हैं मतलब कि ठीक असंग ठीक है जी स्वामी जी को अभी जो चर्चा चल रही है आत्मा नित्य नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है और इसके बारे में पहले भी कहा कि उसका स्वभाव मुक्त होना है कहता है वो मुक्त होना मुक्त नहीं रहता तो इसी में जो पंक्ति आई है इसका आशय यही निकल रहा है कि नित्य मुक्त होना आत्मा का स्वरूप है अर्थात वो चाहता है ऐसा आशय निकल रहा है अगर यहाँ नित्य मुक्त आत्मा का स्वरूप है फिर तो ये ठीक है ईश्वर पर घट जाता ठीक है तो इससे है। हाँ, चाहता चाहना ये व्यावृतो होना होना शब्द से लगता है व्यावृतो उभय रूप है जो सूत्र है एक कि वो ना तो नित्य मुक्त है सदा मुक्त रहता है और न सदाबंधन में रहता है बंधन और मुक्त दोनों से अलग है व्यावृत तो रूप है यानी दोनों उसके होते रहते हैं तो मुक्ति आत्मा का स्वभाव है वो सदा मुक्त रहता है ऐसा नहीं कह के आत्मा स्वभावतः मुक्ति ही चाहता है बंधन वो नहीं चाहता है उस रूप में देखेंगे हाँ। तो मुक्त स्वभाव बिल्कुल ठीक है हाँ। जी स्वामी जी स्वामी जी आचार्य आपने बताया की सतरज तम से आत्मा प्रभावित होती है अगर ऐसा ही है तो मुक्ता आत्म, मुक्तात्मा भी प्रभावित होनी चाहिए जी कहीं प्रकृति चली तो नहीं अति अभी प्रसिद्ध अभी प्रकृति रहती ही है जी तो मुक्त मान जो प्रभावित होता है वो स्थित होता है और अविद्या के कारण होता है कारण तो अविद्या ही है जब तक मैं अविद्या में हूँ तभी तक ही तो प्रभावित होता हूँ बस आपने उत्तर स्वयं ही बता दिया ये कहा जा रहा है आत्मा प्रभावित हो रहा है नहीं तो तो प्रभावित होती ही नहीं है आपका मूल प्रश्न था कि मुक्त आत्मा क्यों नहीं ग्रस्त हो जाती हाँ तो आपने उत्तर बताया जब तक अविद्या है तब तक इनसे ग्रसित होता है तो इसका मानी आत्मा नहीं प्रभावित हो रही मेरी अविद्या के कारण प्रभावित हो रही कारण कुछ भी हो देखिये शब्द तो आप भी वही बोल रहे आत्मा मुक्त आपने स्वस्वरूप में आत्मा स्वरूप में जब मैं इन सबसे अलग हो गया हूँ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 <स्थागी> विवेक प्रभावित नहीं हो रहा है अविवेक अविवेक अज्ञान अविद्या मुझे आत्मा को तो प्रभावित पड़ेगा ही नहीं मैं शुद्ध रूप में हूँ तो, तो शुद्ध रूप में तो मेरा वो है मेरा जब अविद्या है, है जब मैं शुद्ध रूप में हूँ आत्मा प्रभावित हो है तो अब नहीं हो रही है इसका मान आत्मा प्रभावित नहीं अविद्या के कारण मैं समझ रहा हूँ प्रभावित हो रहा हूँ मेरा वो शुद्ध स्वरूप नहीं है मेरा फिर वही आग्रह आचार्य इस रूप में ठीक हो सकता है कि अविद्या के कारण आत्मा अपने को प्रभावित समझ लेती है हाँ। आप ये कहना चाहते जी जी, -जी वास्तव में प्रभावित नहीं होती है वास्तव में, में प्रभावित नहीं होती वो समझ लेती है समझ करके सुखी दुखी कौन होती है वो ना समझिए ना समझिए अगर नोत रूप में हो तो नहीं होता नहीं सुखी दुखी कौन होता है कारण नहीं होता है कारण है उसके मैं पागल हो गया मैं अंधा हो गया उसका कारण है जी। लेकिन वो सब कारण नहीं है में आत्मा को कुछ भी होता नहीं ठीक है, उस ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ठीक है कि आत्मा तो कभी भी सत्वर स्तम से प्रभावित नहीं होती आत्मा का सत्वर स्तंभ से प्रभावित होने का स्वभाव नहीं है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 करने वाला कौन है अनुभव किसको होता है तो वो चेतन तक ही पहुंचता है ऐसा समझ में आता है ठीक ये बात तो ठीक है कर्तृत्व तो उसी में भवतृत्व तो आत्मा में ही है ये तो बिल्कुल ठीक है सुख दुख की अनुभूति भी उसी को होती है ये भी ठीक है लेकिन जो उससे प्रभावित होने वाली बातें है सतर का प्रभाव पड़ रहा है उसपे शुद्ध रूप में आत्मा में प्रभाव नहीं पड़ता है जी वो इस रूप में तो ठीक है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है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 तो फिर तो एक सौ सूत्र जो है फिर तो वो ठीक है का आत्मा जो है ये मतलब आत्मा मुक्त जो परक, आत्मा परक जो इन्होंने कर दिया, उदयवीर जी ने और प्रकाश जी ने फिर तो ठीक किया इसका मतलब ये जी या नहीं है ये बात ठीक कह रहे यदि स्वामी जी की बात को स्वीकार किया जाए तो फिर ठीक है हो गई बात दोबारा मत बोलिए आ गई आपकी बात ठीक आपकी बात से सहमति जी मुनि जी ओ मुनि जी ओम ओ नमस्ते जी मैं ये चिंतन कर रहा था कि आत्मा को अल्पज कहा जाता है और हम सामान भी देखते हैं कि किसी से कोई त्रुटि हो जाती तो आप जैसे गुरुजी जी कहते हैं अरे नहीं ये नहीं अल्पज है ये अंधाक है तो इसके साथ में क्यों लगता है ये अल्पज है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 मणि का उदाहरण दिया जाता है कि जितने भी ये जो गुण हैं हैं त्रिगुण प्रकृति के में चित्त पे होते हैं और उस उस जिस प्रकार मणि पर प्रभाव नहीं पड़ता तो ज, जैसा रंग रखा जाता है उस, वो उसमें वैसा ही दिखाई देने लगती है तो क्या आत्मा के साथ ये उदाहरण ठीक है वो प्रसंग आएगा आगे और ठीक है आप जो कह रही है की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 लेकिन इससे उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता ये तो उसका स्वभाव ही है इसको परिवर्तन नहीं मानते स्वरूप है। उसकी नित्यता खंडित नहीं होती है कुछ आचार्य जी मैं जो शुभ है स्वामी जी ने यज पे जो विषय छेड़ा था उसमें इकसठवें सूत्र में और उसका योग दर्शन में समाधिपाद में विषयवती वाला वो छत्तीसवा सूत्र है उसमें जो सिद्धियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा वो अलग प्रसंग है उसको नहीं लेंगे। गया अभी इसमें भी दे नहीं? इसमें में सिद्धियों का थोड़ा ना कहा है तो सत्वर स्तम और ये सब बातें लिखी है इसमें नीचे दे रखा नहीं जिसमें जी छह इकसठवा सूत्र कह रहे हैं ना इकसठवें में इकसठवें हाँ, तो में तो ये पंचविंशी गण को पच्चीस तत्वों को गिनाया है ठीक है बस गिना दिया सूत्र कार है वो हमने देख लिया चर्चा हो गई उसकी नहीं इसमें जी इक्यानवे वाले में हिंदी में इक्यानवे वाला नाइन वन जी इसमें न जी जो सिद्धियां दिव्यंध दिव वो जो है जी, इसके बारे में जी ये योगियों को पूर्ण योगियों कोई प्राप्त होती हैं या साधक इस पे प्रयत्न करके हमारे जैसे व्यक्ति भी लगातार इस पे करके इन सिद्धियों पे कर सकती है इस पर थोड़ा प्रकाश डाल जी इक्यानवे सूत्र भी देखेंगे ली लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात्वा अबोष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 आपने सूत्र में बताया था की प्रकृति आत्मा में कोई दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता जड़ प्रकृति हाँ जड़ प्रकृति तो इस जड़ प्रकृति कहीं ही तो रजोत्तम सतगुण है वो प्रवेश कर नहीं सकते नहीं करते प्रवेश नहीं कर सकेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं कर ठीक है अविवेक जैसा आपने बताया बंधन का कारण है अज्ञान अविद्या बंधन का कारण है होती रहेगी तो उस बंधन को जो वजह है वो है वासनाएं अहंकार इत्यादि तो निरहकारो निस्प्रह ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये गीता के तीसरे अध्याय में से था था था। तो उसमें क्या जब ऐसा हो जाता है तब ऐशा ब्रह्म त्रह्म की स्थिति नजदीक पहुंचते ब्रह्म से युक्त होते तो जब ये विवेक खत्म है उसमें बंधन हट जाता है ऐसा ब्राह्मी स्थिति मतलब देखा बंधन हट करके ब्रह्म के ब्रह्मभूत हो जाता है वही मुक्त प्राप्त करता है, है हाँ, सांख्य दर्शन में भी आगे सूत्र आएगा समाधि सुशुक्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता ब्रह्मरूपता की यहाँ भी बात आएगी ब्रह्म जैसा हो जाता है वो तात्पर्य वही पर ही विस्तार से समझेंगे और अभी तक का जो पाठ है इसमें और कोई पाठ से संबंधित प्रश्न तो पूछे नहीं तो इसको हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और आचार्य जी ये, ये प्रभावित तब तक करेंगे जब तक हम शरीर में है। शरीर हैं क्योंकि शरीर से है आत्मा जब तक इसमें बधी हुए प्रारब्ध कर्मों से जब तक प्रारब्ध कर्म है तो ये प्रभावित करेंगे ये बात दूसरी है कि जो जीवन मुक्त हो चुका है वो इनसे प्रभावित नहीं होगा या होगा तो कम से कम एक सीमा पर ठीक है धन्यवाद ठीक है तो इसको तो यहीं समाप्त करते हैं प्राणव है। ओ... संख्य दर्शन का पहला अध्याय समाप्त हुआ था अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय विषय में कि को तो कुछ और पूछना हो तो पूछिए ओम प्रणामाचारी जो सूत्र है वो एक ही है लेकिन अलग अलग भाषकारों ने उनके अलग अलग अर्थ लगा दिए हैं तो क्या वो ऋषि के मंतव को समझ नहीं पाए और अपनी वहां से जैसा चाहा वैसा ही अर्थ कर दिया जिसके कारण बहुत सी भ्रांतियां भी हो गई या कोई ऐसा सर्वमान सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर ठीक ठीक तरह से उस अर्थ को लगा कर दिया जाए सूत्र बहुत संक्षेप से होते हैं सूत्र शैली ऐसी होती है कि बहुत संक्षेप से कुछ शब्द कहे गए होते हैं उसमें पूरी वाक्य रचना नहीं होती है कुछ शब्दों को हम उसमें अंतर्भावित मानते हैं और करके वाक्य को पूरा करते हैं इसलिए वो जो वाक्य पूर्ति होती है वो अलग अलग अपनी उहा से भिन्न भिन्न कर लेते हैं और कई बार पीछे का प्रसंग क्या चल रहा है उसके आधार पर भी सूत्रों का अर्थ हम करते चलते हैं प्रकरण के आधार पर तो कई जने प्रकरण को बहुत मुख्यता दे देते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुरूप ही अर्थ होना चाहिए प्रकरण भी एक आधार होता है लेकिन कभी वहां दी हुई बात अधिक मुख्य होती है और प्रकरण से भिन्न भी हम वहां पर अर्थ लेते हैं प्रकरण से भिन्न का मतलब है उसको भिन्न प्रकरण मान करके अर्थ लेते हैं और किस सूत्र से कौन सा अर्थ लेना चाहिए किस वाक्य से कौन सा अर्थ लेना चाहिए ये अपने आप में एक कठिन कार्य है ऐसे ही जो मन में आया वो नहीं लेना चाहिए ये ठीक है लेकिन सबकी एकरूपता हो ये बहुत कठिन होता है संस्कृत को जानने पर भी जो अर्थ का ग्रहण है वो भिन्न भिन्न होता है वेद मंत्रों पर भी घटता है और सूत्रों पर भी घटता है और ये इतना बड़ा विषय है कि दर्शनों में एक अलग दर्शन इसी उद्देश्य से बनाना पड़ा वो मीमांसा दर्शन विशेष रूप से पूर्व मीमांसा जो वेदांत दर्शन है वो भी मीमांसा करता है कुछ स्थल पर जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रयोजन ही ये है कि वाक्य का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए इस वाक्य का यही अर्थ हो या ना हो यही क्यों ठीक है तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में औरों में बहुत सारे वचन आते हैं उनको उदाहरण बना बना करके यहां कोई ये अर्थ लेता है कोई ये यहां ये अर्थ लेना चाहिए क्यों ये अर्थ लेना चाहिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हो तो कौन सा ज्यादा संगत है ये विवेचना मीमांसा का विषय और वो अकेला दर्शन बाकी पांचों दर्शनों से बड़ा है सबसे उन पांचों से भी अधिक सूत्र उसमें एक तरफ पांचों दर्शनों के सूत्र और एक तरफ अकेले मीमांसा दर्शन के सूत्र तो जो बात आप रख रहे हैं कि एक ही सूत्र के अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं वेद मंत्रों के संदर्भ में भी ये देखा जाता है होना निश्चित अर्थ चाहिए वक्ता ने किसी निश्चित अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही वो सूत्र रखे हैं मंत्र रखे हैं इसलिए उसका अर्थ तो निश्चित होना चाहिए और अधिक संगत जो अर्थ होता है वो स्वीकार्य होता है दूसरा ये सूत्र बहुत लंबी परंपरा से बहुत पुराने काल से चले आ रहे हैं इनका ऋषिकृत भाष्य अभी हमें उपलब्ध नहीं होता है तो उस परंपरा के टूट जाने से अब विद्वान अपनी उहा से जो अर्थ करते हैं उसमें अनेक जगह भिन्नता देखी जाती है अब जो पीछे का एक प्रसंग था हमारा पहले अध्याय के सूत्र 161 से एक तक इकसठ बासठ तिरसठ जिसके विषय में उस समय भी चर्चा चली थी किन सूत्रों को कुछ आत्मापरक अर्थ लेते हुए व्याख्या करते हैं और कुछ परमात्मा पर अर्थ लेते हुए व्याख्या करते हैं तो है तो सभी विद्वान पढ़े हैं संस्कृत जानते हैं व्याकरण जानते हैं दर्शनों का अध्ययन है सिद्धांतों को भी जानते हैं लेकिन फिर भी ये भिन्नता क्यों गलत क्यों हो जाता है कोई असंगत क्यों होता है जो बताने वाले है उन्होंने तो अपनी दृष्टि से संगत ही लिखा होता है पर बहुत बार सूत्रों को देखते हैं व्याख्या करते हैं बहुत कार्य होते हैं दर्शनों की व्याख्या और कार्य तो अनेक बार तो उन बिंदुओं पर बहुत अधिक विचार न कर पाने के कारण से ये प्रथम दृष्टिया जो अर्थ आया उसको लिख दिया थोड़ी शीघ्रता भी रहती है पुस्तक लिखने वाले इस बात को अनुभव करेंगे कि अनेक बार उस पुस्तक को पूरा करना होता है विलम्ब हो रहा होता है चलो पूरा करना है बहुत से स्थल विचारणीय है होते हैं पर अब पुस्तक जानिए तो जो भी बनती है उसी को लिखते हैं तो ये जो इकसठ बासठ तिरसठ सूत्र थे इसके पीछे का जो प्रसंग चल रहा है वो जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है किसका प्रसंग है प्रकरण जीवात्मा का अब जो ये इस बात पे आधारित रहकर करते नहीं प्रकरण तो आत्मा का चल रहा था इसलिए इन सूत्रों का अर्थ भी प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए ठीक है एक आधार है ना उनका आपको भी ठीक लगता होगा भाई जिसका प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण में घटाना चाहिए लेकिन मीमांसा दर्शन का एक सिद्धांत जहां भिन्न भिन्न चीजों से अर्थ प्रतीत हो रहे हो तो वहां किसको बलवान माना जाए पर तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये मीमांसा की बहुत महत्वपूर्ण बात है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या छह चीजें हैं अभी आप उसमें अधिक मत जाइएगा ये तो विस्तृत विषय है। इन पांच से अर्थ हम ग्रहण करते हैं सब मान्य है समाख्या ये है जो व्याकरण से अर्थ पता लगता है हमें शब्द शास्त्र से शब्द रचना से शब्द की प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ आता है वो समाख्या है तो इन छह तरह से हमें अर्थों का बोध होता है लेकिन इनमें से किसी से कुछ अर्थ आ रहा हो किसी से कुछ अर्थ आ रहा हो तो किसके अनुसार अर्थ लेना चाहिए किसकी प्रबलता माने एक को तो हटाना पड़ेगा एक को हटाना होगा तो कौन सा अर्थ लें तो उसमें इन्होंने बलवत्ता का निर्धारण किया है इसमें जो पहले वाला है वो अधिक बलवान होता है तो बाद वाले का अर्थ छोड़ा जाता है श्रुति बलवान होती है लिंग से लिंग बलवान होता है वाक्य से वाक्य बलवान होता है प्रकरण से प्रकरण बलवान होता है स्थान से और स्थान बलवान होता है समाख्या से पहले पहले वाले बलवान होते हैं और उसके आधार पर निर्णय किया जाता है यह अर्थ होगा अब यहां प्रकरण की दृष्टि से तो आत्मा का अर्थ होना चाहिए जैसा कि दो व्याख्याकारों ने किया है यह प्रकरण श्रुति लिंग वाक्य तीन पहले आ गए फिर प्रकरण स्थान समाख्या प्रकरण चौथे स्थान पर है प्रकरण के अनुसार आत्मा का होना चाहिए लेकिन जब आत्मा के अनुसार करते हैं तो आप लोगों को ही लगा कि भाई ये तो जीवात्मा पे घटता ही नहीं है नित्य मुक्तत्व जीवात्मा परमात्मा पे नित्य मुक्तत्व जीवात्मा पे घटता ही नहीं है औदासीनी आत्मा पे घटता ही नहीं है ये तो परमात्मा पे घटता है ये हमने चूंकि अन्य शास्त्र पढ़ रखे हैं हमें पता है कि परमात्मा के गुणधर्म क्या है आत्मा के क्या है लक्षण क्या है चिन्ह क्या है इसको कहते हैं लिंग तो प्रकरण के स्थान अनुसार यहां आत्मा परक अर्थ प्राप्त तो हो रहा है और लिंग या लक्षण के आधार पर यहां पर परमात्मा का अर्थ प्राप्त तो हो रहा है अब इन दोनों में से किसको प्रधानता दें अब मीमांसा देता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुति के बाद में लिंग लिंग पहले है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण बाद में है इसलिए प्रकरण की अपेक्षा लिंग को अधिक महत्ता दी जाएगी इसलिए परमात्मा परक अर्थ यहां पर अधिक संगत है हमारे को संगति भी प्रतीत होगी इनका जो प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा निर्धारक तत्व है मापक तत्व है कि यहां यही अर्थ क्यों ठीक है अभी तो सभी कहने लगेंगे नहीं भाषा है संगति अपनी अपनी लगाएंगे नहीं उसका निर्धारक तत्व है इतना बड़ा शास्त्र मीमांसा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये बड़ी समस्या है पहले से रही है इस वाक्य का यही अर्थ क्यों हो दूसरा क्यों नहीं हो सकता अब दो जने अलग अलग अर्थ कह रहे हैं तो कोई पैमाना है या नहीं कि है कि यही ठीक है यही ठीक है अगर ये मीमांसा के क्रम वाली बात निर्धारित नहीं होती तो एक कहता नहीं प्रकरण से यह अर्थ प्राप्त हो रहा है दूसरा कहेगा नहीं ये तो घट ही नहीं रहा है आत्मा पे अब दोनों आपस में विरोध होता और आपस में कहते वो कहता नहीं प्रकरण के अनुसार आत्मा का होना चाहिए कहता नहीं लक्षण तो घट ही नहीं रहे अब किसकी बात मान्य होगी सामान्यतया हम देखें तो कह नहीं प्रकरण की बात मानो प्रकरण से भिन्न जाके के, के थोड़ी ना बात कर सकते हो भाई प्रकरण यहां तक चला आत्मा परमात्मा का दोनों का ही प्रकरण है एक तरह से तो अभी आत्मा का चल रहा था अब यहां सूत्रों में नहीं देखते कभी प्रकृति का वर्णन आ गया कभी आत्मा का आ गया कभी परमात्मा का आ गया तो वहां कोई ऐसा प्रकरण का निर्धारण थोड़ है कि भाई यहां तक तो आत्मा का ही चलेगा उसके बाद फिर एक दूसरे का चलेगा सूत्रों कुछ सूत्र उसके आ गए कुछ सूत्र उसके आ गए तो ये तो प्रकरण तो बदलता ही रहता है यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हो गया तो दूसरा चलो हो जाता है तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि यार रेखा खींची हुई है और ये अध्याय बदल गया और ये हो गया ये तो सूत्र लगातार चलते आ रहे हैं तो इसलिए ये कोई ऐसा निर्धारक नहीं है कि एक तक आत्मा का प्रकरण था तो एक, एक में भी आत्मा ही जाना चाहिए कोई आवश्यक नहीं है लेकिन हाँ कोई कह सकता है नहीं प्रकरण चल रहा था तो होना चाहिए तो यहां ये ऋषियों ने निर्धारण किया है कि जब ऐसे विरोध आ रहा हो लक्षण दिख रहे हैं किसी के और प्रकरण दिख रहा है किसी और का तो प्रकरण को गौण करके चिन्ह को लक्षण को प्रमुखता देते हुए वो अर्थ करना चाहिए ये एक निर्धारक तत्व आपको उपनिषदों में बहुत जगह मिलेगा वहां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें वो शब्द आत्मा पे घटता ही नहीं है वो तो परमात्मा पे घटता है और प्रसंग चल रहा था आत्मा का तो अधिकतर लोग यही कहते हैं देखो प्रसंग आत्मा का चल रहा था ये बीच में जो वर्णन आया ये भी आत्मा का ही होना चाहिए इस आधार पे वो आत्मा को भी विभू मानने लगते जो कि परमात्मा का लक्षण है लेकिन आत्मा में घटाने लगते हैं कहते हैं, नहीं प्रसंग ये चल रहा था तो भले ही प्रसंग वो चल रहा हो प्रसंग से भी बलवान दूसरी तीन चीजें और होती है श्रुति लिंग और वाक्य अधिकतर भ्रांतियां इसीलिए वो कहते हैं नहीं प्रसंग ये चल रहा था अब प्रसंग से भिन्न अर्थ कर दो तो तत्काल कहते हैं तो प्रसंग से भिन्न अर्थ कर रहे हो आप और हमारे मन में भी यही आता है कि हाँ ये तो प्रकरण से भिन्न अर्थ कर दिया ये तो गलत है प्रसंग से भिन्न भी अर्थ होता है यदि श्रुतिलिंग वाक्य होते हैं तो निर्धारक तत्व है पर उन सब का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए उसका परिपालन करे तब तो ठीक है नहीं जानेंगे कसुटी ही नहीं पता है तब तो ऐसा होता ही रहेगा तो निर्धारक में ऋषियों ने बहुत मेहनत की है बहुत प्रबलता से इस बात को किया है प्राय जो साधक होते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो कहें क्या आवश्यकता है इन सबको पढ़ने की इतने बड़े बड़े शास्त्रों को और खासतौर से मीमांसा को पढ़ने की क्या आवश्यकता है योगदर्शन पढ़ लिया बस हमारे हम हमारे को विद्वान थोड़ा बनना है विद्वान तो बहुत लोग हैं हमारे को तो आध्यात्मिक बनना है साधक बनना है ईश्वर को पाना है शास्त्रों के लिखे तो वो आध्यात्मिक नहीं थे क्या मूर्ख थे वो अपनी वो उनका भी तो लक्ष्य ईश्वर ही था या उनको समझ में नहीं आया था कि ईश्वर का लक्ष्य क्या है और शास्त्रों में ही दूसरों में यू ही अपना समय बिताते रहे वो हम ऐसा समझ लेते हैं अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा आध्यात्मिक समझ लेते हैं और ऋषि मुनियों को हम मूर्ख सिद्ध कर रहे होते हैं ये हमें पता ही नहीं लगता है वैसे ऋषियों का गुणगान करेंगे हम ऋषियों के अनुसार चलते हैं लेकिन जहां पढ़ने में कठिनाई हुई शास्त्र को आध्यात्म का सहारा लेकर के उसकी ओट लेकर के और अपने आलस्य की पुष्टि अपने को सही सिद्ध करते रहते हैं ये आध्यात्मिक लोगों में व्यापक दोष है तो हमें यह मान के चलना चाहिए ऋषियों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं ऋषि मुक्ति की दृष्टि से ही बात करते वेद मुक्ति की दृष्टि से ही बात करेगा और यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों में इतनी परस्पर भिन्नता और भ्रांतियां हैं सबसे अधिक परस्पर विरुद्ध बातें आध्यात्मिक लोगों में मिलेंगी विज्ञान में नहीं मिलती हैं। फिर हम रोते रहते हैं कि धर्म में ऐसा भेद क्यों अध्यात्म में ऐसा भेद क्यों ये आध्यात्मिक व्यक्तियों Persian ने खुद ने ऐसा पैदा किया है एक दूसरे को कहते रहते हैं वो ऐसा मानता है वो ऐसा मानता है मानेंगे ही वो तो कसोटी को तो आपको चाहिए नहीं तराजू से तोलने में तो कष्ट होता है अब तराजू पे तुलेगा तो सच का सच बुरे का गलत का गलत होगा तो वो अहंकार भी टूटना टूटता है तभी तो टूटता है अहंकार कि हां मैं जो मानता था वो गलत था वो अहंकार को तोड़ने के लिए बात करेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति लेकिन अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ेंगे अध्यात्म के नाम से नहीं ये तो गलत नहीं हो सकता तो इतना अधिक अहंकार रहता है आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होते तो इन सब के निश्चयात्मक अर्थ हो सकते हैं होंगे होने ही चाहिए नहीं तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने पता नहीं क्या सूत्र बना दिए कैसे कुछ भी अर्थ करते रहते मेरे ऋषियों पे दोष देंगे वेदों पे दोष देंगे कि कुछ भी अर्थ हो जाते हैं तो वेद का दोष है वेद का नहीं हमारा दोष है सूत्रों का नहीं हमारा दोष है हम ढंग से नहीं समझ पा रहे उस तो शैली को नहीं पकड़ पा रहे और क्योंकि परंपरा इतनी नहीं रही टूट गई है इसलिए हमारे लिए भी कठिनाई है लेकिन जो प्रयास करते हैं प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक हम सही सही निकटता से अर्थ को ले सकते हैं अन्य कोई बोलिए ये जो कल पांचवा प्रश्न था दस नंबर का है इसमें हमें क्या क्या लिखना था ये समझ में आया <laughs> पाठ के पिछले पाठ के बारे में कुछ पूछ रहे जी आत्मा को निर्गुण कह रहे हैं तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न फिर ये गुण मानेंगे मानेंगे या नहीं गुण है ये अब यहाँ विरोध आएगा कि निर्गुण कहा निर्गुण का आप शाब्दिक अर्थ लेंगे जैसा ये ले रहे हैं अभी कि जिसमें कोई गुण ही ना हो जिसमें कोई गुण ही ना हो उसे निर्गुण कहते हैं और दूसरी तरफ सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न ये गुण माने धर्म माने तो कौन सी बात ठीक है अब यहां सब जगह विवेचना करनी होती है सब जगह विवेचना करनी होती है कि यहां इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न आत्मा के धर्म हैं ये वाक्य मिलता है हमारे को सीधे सीधे वाक्य प्रमाण है वचन मिल रहा है हमारे को श्रुति मिल रही है यानी शास शब्द प्रमाण मिल रहा है सीधा वाक्य नहीं श्रुति मिल रही है हमारे को ठीक है वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें आत्मा की इच्छा और सुखी दुखी होना ये सब वर्णन मिल रहे हैं श्रुति है हमारे को इसलिए इसका तो हम निषेध कर नहीं सकते ये तो मानना ही है हमारे को ठीक है अब है कि फिर निर्गुण गलत हो जाएगा निर्गुण जो कथन किया नहीं वो भी गलत नहीं होगा हमें यह मान के चलना है कि ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है तो अब हमें स्थिति के अनुसार निर्गुण शब्द का अर्थ लेना होगा ये अर्थ नहीं लेंगे कि इसमें कोई गुण ही नहीं होता है ये तो सीधा विरोध आएगा और न जाने कितनी शास्त्र चर्चाएं यू ही चलती रहती है कि सगुण है या निर्गुण है ये है या वो है उसमें विरोध होता रहता है वो उस प्रमाण को देगा या वो इस प्रमाण को देगा वह परस्पर विरुद्ध थोड़ना है ये प्रमाण तो निर्गुण का मतलब है कि आत्मा में तीनों गुणों से भिन्न है सत्वर स्तम से और सत्वर स्तम इत्यादि निमित्तों से उसके अंदर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो नैमित्तिक गुण उसमें नहीं आता है उसके जो अपने गुण धर्म है उनमें उभार और नीचे होना उद्भव अनुद्भव होना ये तो होगा लेकिन और चीजें कुछ उसमें आ जाएं इस रूप में वो निर्गुण है नैमित्तिक गुण उसमें ऐसे बाहर से उसके अंदर स्वयं में आ जाए ऐसा नहीं होता है उन्हीं गुणों का निषेध वहां पर माना जाएगा उसके जो अपने स्वाभाविक गुण धर्म है वो तो उसमें माने ही जाएंगे उसका निषेध नहीं माना जाएगा और निर्गुण के साथ में यहां पर असंग शब्द साथ में आ रहे हैं ठीक है असंगो ही अयम पुरुष है और उसी संदर्भ में निर्गुण आ रहा है तो आप इसको निर्गुण को आप देखिए निर्गुण को किस संदर्भ में देखा जा रहा है असंग के संदर्भ में असंग का क्या मतलब है जिसका दूसरे से संग ना हो तो संग शब्द संयोग को बताता है जो कि दूसरे की उपस्थिति को बता रहा है दूसरे के साथ उसका संग नहीं होता वो उसे लिप्त नहीं होता असंग है लिप्त है तो दूसरा आ गया यानी ये नैमित गुण का है और इस संदर्भ में निर्गुण कहा जा रहा है तो यहां निर्गुण का मतलब दूसरों के गुण जो अंदर आ जाते हैं वो इसमें नहीं है अपने आप में वो वैसा का वैसा रहता है और ये इसलिए भी कहा जाता है खास तौर से क्योंकि हम बद्धावस्था में अपने को संग दोष से युक्त पाते बद्धावस्था में हम अपने को काम क्रोध लोभ मोह इन सब से युक्त बिल्कुल हम ऐसे ही बन गए ऐसा ही प्रतीत होता है तो अविवेक से संग प्रतीति होती है और मेरे में ही सारा परिवर्तन होता है ये प्रतीति होती है इसलिए भी वो तौर से कहा जाता है कि ये असंग है निर्गुण है ये विवेक की स्थिति में कहा जा रहा है वास्तव में ये असंग है वास्तव में ये निर्गुण है ये फिर ज्ञान के संदर्भ में तो सरूप माना को गुण नहीं माना इन्होंने फिर चित, चित ना, निर्गुण ना इसकी, इसकी जानने का उसका स्वभाव है जानने का उसका जो अपना स्वभाव है वो उसका अपना है हाँ ज्ञान दूसरों से प्राप्त होता है एक अलग बात है लेकिन जानने का स्वभाव उसका अपना है और ज्ञान ना ज्ञान आत्मा का इतना मुख्य लक्षण है कि उसको हम अलग करके भी नहीं व्याख्या करते ना कि चेतन चिति, चिति संज्ञाने संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान बोध अवबोध ये इसका सबसे मौलिक गुण है आत्मा के जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये गुण बताए जाते हैं इनमें सबसे मुख्य कौन सा है ज्ञान ये उसका अपना स्वरूप है अब सुख का भी जो अनुभव कर रहा है वो भी एक तरह का ज्ञान हो गया दुख का अनुभव कर रहा है ये भी ज्ञान हो गया इच्छा कर रहा है ये भी ज्ञानात्मक है देश कर रहा है ये भी ज्ञानात्मक है ज्ञान इसका सबसे मुख्य है इसलिए वो तो उसका बिल्कुल अपना स्वरूप है उससे रहित तो वो नहीं होता उससे युक्त सदा रहता है और अचाच एक प्रश्न था आत्मा को निष्क्रिय कहा इन्होंने ईश्वर निष्क्रिय है या सक्रिय है देश की दृष्टि से निष्क्रिय है जो सर्वव्यापक होगा उसकी देशांतर्गति नहीं हो सकती सक्रिय कौन होता है क्रियावान कौन होता है जो एक देशी होता है क्रिया कहते ही उसको है एक वस्तु एक स्थान से हटके दूसरी जगह इसे कहते हैं देशांतर प्राप्ति दूसरे देश में जाना स्थानांतरित होना कोई भी क्रिया हो वहां देशांतरगमन होता ही है और देशांतर्गमन परिच्छिन्न में एक देशी में ही होता है ठीक है क्योंकि किसी स्थान पर वो नहीं है वहां वो पहुंच रहा है जहां नहीं है वहां पहुंच रहा है इसी को तो देशांतरगमन कहेंगे जी। तो परिचिन में एक देशी में ही होगा और परमात्मा तो सर्वव्यापक है उसमें देशांतरगमन हो नहीं सकता इस दृष्टि से वो निष्क्रिय है और सक्रिय सक्रिय वो दूसरों में क्रिया करता है प्रकृति को प्रेरित कर सकता है उसको व्यवस्थित कर सकता है दूसरों में क्रिया देने की उसकी सामर्थ्य है इस दृष्टि से वो सक्रिय है दूसरे में क्रिया दे सकता है अपने आप में उसमें कोई क्रिया नहीं होती है ठीक है अन्य कोई पूछ आचार्य जी ये पूछना था अभी आप बता रहे थे कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए ये बात कही जाती है जगह जगह हम भी खूब सुनते हैं शास्त्रों की क्या आवश्यकता पढ़ने की ऐसे ही परमात्मा का ध्यान कर लो वही ठीक है तो आपने थोड़ा सा जो संकेत किया है इसको मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी शास्त्र को पढ़ सकते हैं और इसके लाभ क्या है शास्त्रों को पढ़ने के थोड़ा सा कृपा करके ये विस्तार से बताने की करें आप देखिए वैसे तो आप शास्त्र पढ़ ही रहे हैं ये और आप वैसे आध्यात्मिक होते तो शायद यहाँ उपस्थित नहीं होते या यह यहाँ आते तो दो तीन दिन में ही यहाँ से चले जाते आपको लगता है कि ये तो आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है ऐसा कई जने को भी करते हैं आ, ये तो तर्क वितर्क चल रहे हैं बातें चल रही है शब्द प्रमाण चल रहे हैं इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति यहाँ टिक नहीं सकता अधिक दिनों तक तो. शास्त्रों को अधिक नहीं पढ़ सकता कोई किसी कारण से बैठा हो कोई किसी कारण से बैठा हो कई कारण हो सकते हैं कोई रुचि से बैठा है किसी को बैठना मजबूरी है तो बैठा हुआ है कोई ले आया तो अब क्या करें बड़ो ने कह दिया तो इसलिए क्या करें या हम व्यवस्थापक है हमारे को तो बैठना ही होगा तो क्या करें वही अलग बात है लेकिन आप देखेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़े ही एक दो कक्षाओं में एक दो दिनों में किनारा कर जाते हैं ठीक है उनको ध्यान उपासना वही अच्छे लगते हैं जिन्होंने सब कुछ समझ लिया है उनके लिए तो कोई आवश्यक है ही नहीं ठीक बात है वो तो अब उसका व्यवहार करते हैं साधना में जाते हैं लेकिन इनको ठीक तरह से समझना बहुत सारी बातों को आध्यात्मिक व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नताए होती है विचारों की सिद्धांतों की वो आप लोग सब अनुभव करते हैं और अलग अलग जगह अध्यात्म को सीखने के लिए जाते भी रहते हैं वो ये कह देते हैं वो ये कह देते हैं वो ये कह देते हैं ये व्यापक समस्या है या नहीं ये सबकी होगी समस्या और जाते रहते हैं कुछ हुआ नहीं वहां जा और वो कई जगह जाके वो और अधिक उलझ जाता है ये भी एक कारण बनता है तो ये इस बात को बताता है कि क्यों ऐसा हो रहा है सब तो ठीक नहीं हो सकते परस्पर विरुद्ध बातें भी बोलते रहते हैं और वैदिक धर्म आर्य समाज के साधकों को छोड़कर के दूसरी जगह चले जाएंगे तो और पता नहीं क्या क्या मिलता है इनमें ही भिन्नता रहती है वहां तो बहुत कुछ है तो अभी जो स्थिति है बड़ी अव्यवस्था वाली है तो आखिर हम पहुंचे कैसे ठीक तरह से स्वयं हम निर्णय कर नहीं सकते पूरा पूरा और नहीं तो फिर ठीक है जो ठीक लगा वो कर रहे हैं जिसको जो भाया वो कर रहा है वो ठीक है वो ऐसे भी बहुत चलने वाले हैं ये तो मेरे को तो यही लगता है ठीक है करते रहिए पर ये जो इतने लंबे काल से परंपरा चली आ रही है नहीं भाई आज के हम नए नए साधक थोड़ रहे हमारे जैसे और हमारे से न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो चुके साधक हो चुके ईश्वर को साक्षात्कार करने वाले हो चुके वेदों के जाता हो चुके जिन्होंने साक्षात उधर से ज्ञान प्राप्त किया है उस परंपरा को दिया है ये तो बहुत बड़ी हमारी परंपरा धरोहर है वो भी हमारे लिए समाधान का आधार बन सकती है और बहुत महत्वपूर्ण समाधान का आधार बनती है अगर हमारे मन में ये भाव है तो हम उन शास्त्रों को पढ़ेंगे और हम वेदों को भी पढ़ेंगे और वेदों को ठीक तरह समझने में जो समस्याएं हैं उसके लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको भी पढ़ेंगे पर आजकल ये भी बहुत कहा जाता है कि गुरु मुख से जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किताबों से वो वो गुरु अपनी महत्ता इतनी बता देते हैं कि गुरु मुख गुरु मुख पता नहीं क्या हो गया तो ये जो लिखे गए हैं ये भी तो उनके मुख से या हाथ से लिखे गए हैं उन्हीं ऋषियों के सामने नहीं है तब गुरु मुख तो गुरुमुख की तो कोई कसौटी होती नहीं है गुरु ने तो जो कह दिया वो मान लो बस वैसा ही मानना है क्योंकि बिना श्रद्धा के अध्यात्म चलेगा नहीं श्रद्धा रखनी चाहिए शंका की संशय किया तो संशय आत्मा विनश्य थी अध्यात्म ही नष्ट हो जाएगा इसलिए उसके पूछने के या गुरु पे जो तो समस्याएं आती उसके सबके लिए उपाय कर रखे हैं अच्छी तरह से कि भक्त को भक्ति का स्वरूप ही ये बता दो कि वो पूछे ही नहीं कुछ बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसे जाल में फंसा रखा है बोतल में ऐसा उतरता है आदमी की सोचता है यही मेरे लिए सबसे हितकर है और उसको पता भी नहीं लगता इतना मीठेपन से इतने अध्यात्म के नाम से ये किया जाता है जैसे संसार में शोषण होता है मिथ्या बातें बताई जाती है ऐसा अध्यात्म में भी बहुत होता है और पता तक नहीं लगता कि हमारा शोषण हो रहा है या हमारे को गलत ढंग से बताया जा रहा है और गुरु का भी अपना कुछ स्वार्थ है या वो जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं पता ही नहीं लगता है चलते रहते क्योंकि हम श्रद्धावनत हो जाते हैं वहां फिर आगे हम अपने सोच के तर्क वितर्क करने के पूछने के द्वारों को बंद कर देते हैं और फिर वो भेड़ चाल हो जाती है चलते रहते है। और कोई विपरीत बोल दे तो भी समस्या हो जाती है ये तो गलत बोल रहा है ये तो गुरु का अपमान कर रहा है ये ठीक नहीं है इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है उसको दुत्कार के अलग कर देते चटनी होती रहती है तो शुद्ध रूप में अध्यात्म चलता रहता है <laughs> उनकी दृष्टि से वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो विराजक क्या कहते हैं विजातीय तत्व है या तो अराजक तत्व है अराजक तत्व विर जो अराजकता पैदा करते हैं उसको छाटते रहते हैं छटनी बहुत अच्छे ढंग से होती है पूरे प्रयास से होती है पूरा सुरक्षित रखते हुए निर्बाध रूप से अध्यात्म में चल सके उसकी पूरी व्यवस्था है तो लेकिन जिनको जो थोड़े से अराजक तत्व तो हैं जिनको संतोष नहीं होता है असंतोषी जीव हैं जो थोड़ा प्रमाणों से सो सकते हैं तो उनको एक अवसर रहता है कि वो शास्त्रों से भी देख लें और उसके अनुरूप अगर गुरु लोग कह रहे हैं तो मान्य है अब हमारे तो प्रेरक व्यक्ति महर्षि दयानंद वो खुद अपने लिए ये कह गए कि मेरी कोई बात ऋषियों के विपरीत हो तो मत मानना और ऋषियों की कोई बात वेदों के विपरीत हो तो मत मानना ऐसा किस्मत संप्रदाय में या किसी परंपरा में इतना कहने का साहस है किसी को कोई कहते हैं क्या कोई हो इक्के दुखे हो तो जानकारी में तो ऐसा नहीं हमारे गुरुजी ने जो कहा है ये जो पुस्तक है बस इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वो तो उनकी शुरुआत ही वहीं से होती है तो ये तो निश्चित मान के चलना होगा कि जो सत्यग्राही है वही मुक्ति को पा सकता है नहीं तो मुक्ति पा नहीं सकता वो असत्य में रहेगा सोचता रहेगा मैं सत्य में हूं चलते रहिए हाँ ईश्वर फिर भी उन पर कुछ ना कुछ कृपा तो करता ही है क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें भी वो कर ही रहे होते सारे गलत थोड़े ना होते वो अच्छा करते हैं फिर अगले जन्म में उनको परमात्मा खुद ऐसी जगह पे भेज देता है जहां उनको सत्य ज्ञान मिल सकता है लेकिन बहुत सारा अच्छा भी तो होता है अच्छा आचरण भी तो होता है उनको पता ही नहीं लगता है क्या गलत है लेकिन जो अच्छा है वो करते रहते हैं अच्छे व्यक्ति बहुत होते हैं उनमें भी उन पर भी ईश्वर की कृपा होती है आगे उनको अगला जन्म ऐसे स्थान पर ऐसी स्थिति में उनको संपर्क होगा सत्य के साथ में पहुंच तो वो भी जाएंगे जो ईमानदारी से लगाए पहुंचेगा तो वो भी पर अगर वो जल्दी से करना हो तो हमको ऋषि और ये मिलते हैं इनसे कसौटी कसके हम देख लेते हैं इसलिए इनको पढ़ना चाहिए और योग दर्शन में भी जो साधना की भी बात करते हैं तो योग दर्शन में नियमों में भी तो स्वाध्याय लिखा है और स्वाध्याय के दो अर्थ किए गए हैं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप दोनों है मात्र प्रणव जप नहीं है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी है और ये सब मोक्ष शास्त्र ये मुक्ति को ध्यान में रखकर लेकिन आप इस सांख्य दर्शन का भी प्रारंभ देखेंगे तो शुरुआत ही वही से ही है मूल विषय ही यही है इनका तो उन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए हमें, हमें। हम हमेशा ध्यान में नहीं बैठे रहते फिर वो ध्यान में बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं है शून्य समाधि भी लगती रहती है तो वो भी होती रहती है निद्रा भी आती रहती है क्या कर रहे हैं कहां मन जा रहा है कल्पना के घोड़े जहां दौड़ाने दौड़ा रहे हैं ये अनुभूति हो रही है इससे ये हो रहा है ये हो रहा है पता नहीं कौन कौन सी कल्पनाएं करते रहते हैं चलते रहते हैं उसी के आधार पर चलते रहते हैं जैसे आग बंद करके कोई जंगल में चले अनुभूतियां तो, तो होंगी पर बस वो आंख बंद करके जहां जहां जाएगा वो वो अनुभूतियां होती रहेंगी उसका ये मतलब नहीं है कि वो जंगल पार कर जाएगा तो उसके लिए तो देखना होगा कि दूसरे कैसे चले हैं क्या लिखा है उससे कसौटियों से कस कस करके देखना होता है इसलिए जिनकी सामर्थ्य है समय है उनको अवश्य समय लगाना चाहिए जैसे कि आप अभी लगा रहे हैं ये तपस्या है शास्त्रों को पढ़ना हर कोई नहीं बैठ सकता हर कोई शास्त्र में दिमाग नहीं लगा सकता उप जाएगा वो लेकिन जो व्यक्ति संस्कृत नहीं भी जानते हैं, तो इन शास्त्रों के जो भाष्य मिलते हैं अपनी अपनी भाषा में उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उपदेशों से भी कर सकते हैं जिनका और कोई उपाय नहीं है वो तो उनके लिए तो यही है जो उपदेश मिल रहे हैं गुरुजनों से माता पिता से उसके अनुसार ही चले फिर जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है और जागरूक रहे विरोधी बातें आती हैं तो फिर पूछे किसी और से तो जो स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो दूसरों से करना ही होता है उनको वो स्वयं नहीं कर पाते कोई बात नहीं फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगला जन्म फिर ऐसा मिल जाएगा ना बचपन से ये शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा मन में इच्छा तो रखे कि मेरे को ये पढ़ने हैं मेरे को शुद्ध ज्ञान को पाना है अगले जन्म में फिर मिल जाएगा जितने भी कर्म करते हैं उसके लिए यही पुण्य का लाभ मन में रखें मेरे को अगले जन्म में ऐसी स्थिति मिले कि वे ऋषियों का ज्ञान मुझे शुद्ध प्राप्त हो सके बचपन से जो इस जन्म में नहीं हो पाया है मेरे को मेरे पुण्यों का फल इसी रूप में प्राप्त हो ये कामना कर सकते हैं ताकि मैं मुक्ति पर ठीक तरह पहुंच सकू